गाय का आचरण में किसी को शंका नहीं बाघ का आचरण में कोई किसी को शंका नहीं कुत्ते के आचरण में किसी को शंका नहीं और बिल्ली के आचरण में किसी को शंका नहीं आप देख लीजिए मनुष्य के पास आते हैं कितना विश्वास कर रहे हैं, हैं। सोच कुल मिला बाकी सब ठीक है बहुत बढ़िया बाबा जी मनुष्य खुद को भी ये विश्वास नहीं बनता कि मैं अगले क्षण क्या कर वही तो वही तो बात कर रहे हैं वही थार्थ वही दूसरे के बात क्या अकेले हाँ, खुद के बारे में भी हाँ, ऐसा नहीं हो पाता है ये क्या हो गया इसमें क्या भांग उल गया पूछा हाँ, हाँ, ये सब तो ठीक है अब हाँ, मनुष्य को क्या हो गया भाई रोग वा इसमें नाम दिया भ्रम भ्रम एक तो हुआ पहला मुद्दा भ्रम का हम शरीर को जीवन मानना ठीक है हाँ। तो दूसरा जीव चेतना को स्वीकारना जीवों के सदृश जीना हम अपने को जीव मान लेना हमारा जितने भी सदग्रंथ है हमको जीव के नाम से ही संबोधन किया है ठीक है सारा विश्व में ठीक है वो दूसरा हो गया उसके बाद आया तीसरा मानव परंपरा में हर व्यक्ति के पास कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का होना ये तीन मुद्दा है यह तो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता विधि से कर्म को हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो जाते हैं माने कल्पना को अपने ढंग से करते ही हैं। इस ढंग से विविधता आ ये ही व्यक्ति में हजार व्यक्तित्व हो गए ठीक है उसमें हम परेशान हुए उसके बाद जो है ना जैसा ही आगे बढ़े दूसरा दूसरा विधि से आचरण के जगह में आचरण में जो है ना हर व्यक्ति अपने आचरण को जीवों के आचरण से जोड़ लिया जीवों में भी केवल विषय से संबंधित बात को जोड़ा उससे अच्छा हम जी रहा हूं जीव उनसे अच्छा ऐसा छाती उभारा ऐसे इतने में तो चल रहे चल बैठा इतने तो गति हुआ है अभी तक कि जीव, जीव से पशु हम अच्छा हाँ अच्छा उससे छूट नहीं पाए उससे छूट नहीं, नहीं पाए और उसमें दो प्रकार से हुए मैंने एक जो है ना पूजा करो बोला भौतिकवाद जीव चेतना को और क्या कहते हैं एक ने बोला कि इसको मारो मृत्युदेव भक्ति विरक्ति इसको मृत्यु देने के लिए कहा ठीक hmm. hmm. है जीव चेतना को जीव चेतना में भी वो विषय प्रवृत्ति को जीव चेतना माना hmm. Hmm. और जीव चेतना को पूरा का पूरा बातों में से फैला नहीं पाए hmm. hmm. विषयों विश्य को, को तो माना है जीवों का विषय ये वैदिक विचार यहां तक पहुंचे किंतु उसको त्यागने को बोला है ना उसको सर्वथा नाश करने के लिए बोला उसी को विरक्ति माना उसी को भक्ति माना ठीक हो गये तो भक्ति विरक्ति व्यक्ति में कैसा हुआ हो इसको अपन कहीं भी पहचान नहीं पाते हैं किंतु भक्ति विरक्ति का एक कोई परंपरा हुआ हो शिक्षा के रूप में व्यवस्था के रूप में संविधान के रूप में क्या वाला आचरण के रूप में इन चारों भाग का एक संगीतमय वस्तु भक्ति विरक्ति से मिलन भक्ति इनके नाम से बहुत किया विरक्ति के नाम से भी बहुत किया ठीक है किंतु यह बात मिलन है मानव को मिला न हाँ, इस ढंग से हम भक्ति विरक्ति के आधार पर हम परम्परा बनाने पाए ना परिवार बना नहीं पावे ना समाज बना पाए ठीक है इस ढंग से बात बने और इसके बाद आया कैसा बनेगा परंपरा? बोला कि जैसा आदमी है वैसा बनेगा आदमी कैसा है पूछा ये पचहत्तर टुकड़े में जीता है यहां आ गए हम ठीक है न पचहत्तर टुकड़े में कोई एक टुकड़ा अच्छा भी हो सकता है बाकी खराब भी हो सकता है ऐसे हो गए तो मानव को जो दो गद्दी मिली अपने को धर्मगद्दी राजगद्दी राजगद्दी में आदमी को मैंने गलती करने वाला और अपराध करने वाला मान लिया उसके लिए संहिता लिखा है ठीक है धर्मगद्दी ने यह माना मानव को पापी अज्ञानी स्वार्थी माना उसके लिए अपना कार्यक्रम बना के रखा है इसको क्या किया कितने तो गति हुए अभी तक इतने के गति हुई और इसी को धर्मगति और कुछ आगे एक्सटेंड किया वो भाई ईश्वर के प्रति आस्था पैदा किया जाए उपासना के प्रति आस्था पैदा किया जाए आराधना के प्रति आस्था पैदा किया जाए ये सब किया जितना किया जो समुदाय वो उतना ही वहां वह युद्ध का युद्ध का झगड़े का जड़ बन गये खत्म हो गया अभी जितने भी झगड़े ज़ड़ का जड़ है वो धर्मगदिया ज्यादा है धर्म राजगद्दी में भ्रष्टाचार हाँ। धर्मगदियों में झगड़े का बीज बाबा जी एक बात मेरे प्रश्न में अभी उठ रहा है मन में उठ रहा है कि जितनी अव्यवस्था फैल रही है आज संसार में इधर भक्ति भक्ति के तरफ भी मानव का ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है मंदिरों में और आस्था के रूप में मानव ज्यादा झुकता हुआ दिख रहा है इसका इस, कुछ समझ के में नहीं आता एक तरफ तो अव्यवस्था दिख रही है हिंसा अनैतिकता दिख रही है इधर धार्मिकता भी दिख रही है ऐसा तो ऐसा दिख रहा है दिखावा में ऐसा लिखता है हाँ जैसा आप हम गए मंदिर में हाँ। एक तोला सोना चढ़ा दिया हाँ। हमारा आस्था हम आस्था लो है मंदिर में निष्ठा हाँ। हम अच्छे, अच्छे हो हो अच्छे गए अपने आप को मान लिया मान लिया। और मंदिर वाला भी मान लिया क्योंकि आपने दे दिया ठीक हाँ, हाँ। है हम पैसा नहीं दिए हाँ। हम कोई मंदिर नहीं मानता ये हाँ। मंदिर के परस्था पैसे हाँ से हम पै पे पहचानने लगे हाँ। आस्था को धार्मिकता को पैसे से धार्मिकता हाँ। है हाँ। या नहीं <coughs> वो बात को परिशीलन करने की बात आई <coughs> अभी इतने लोग बैठे हैं हाँ। पैसे से कोई धर्म हो तो बताओ यदि ऐसा सूत्र होता तो जिसके पास जितना पैसा वो, वो सब उड़ा देता है वो उतना धार्मिक उड़ेला भी है बाबा हाँ। कई लोगों ने आखिरी दाना तक उलटा दिया कई लोग कई लोगों ने लुटा दिया हाँ। हाँ। को कहा, कहा क्या चीज हो गई कुछ नहीं हुआ क्या मतलब तो बल्कि ये निकला ये और कहीं छुपाया होगा खोजो यहाँ पहुंचे लोग ठीक है ऐसे ऐसे बात बन तो ये सब बात को अपन इतिहास में सुन चुके हैं अभी इतने ही सोचना है पैसे से धर्म होता है या नहीं होता यदि धर्म होता है तो किससे होता है उसको ट्रेस करने की बात है वो पता चला ये पैसे से कुछ नहीं होता है समाधान से धर्म समाधान से सुख होता है मानव धर्म सुख सुख होने के सुखी होने के लिए समाधान चाहिए ताकि अरब रूपये रखे रहे हैं ऐसे समाधान नहीं है सुखी होना नहीं है एक आदमी के पास एक भी पैसा ना हो समाधान संपन्न हो वो सुखी होने का दावा कर सकता है ठीक है बात ऐसा हो इसके आधार पर अपन क्या किए एक छोटा सा युक्ति निकाल लिया तो सम समझदारी से समाधान आता है मानव धर्म सफल होता है श्रम से समृद्धि होता है समाधान और समृद्धि पूर्वक मानव परम्परा शांति पूर्वक जी पाता है आज से अमन चैन की यह है, आश्वासन है राजगद्दी जो है ना सुख शांति की आश्वासन दिया है राजगद्दी जिस दिन शुरू हुआ उस तारीख से वो आज तक प्रमाणित नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ न राजा के पास कोई समाधान राजा के गुरु महाराज के पास ना कोई समाधान क्या सुना कैसे बन गए राजा के पास ना तो कोई समाधान राजा के गुरु महाराज के पास ना कोई समाधान राजा होगा तो राजा का गुरु महाराज होना ही है क्यों होना है राजा का इंट्रोड्यूस करना राजा गुरु महाराजे है गुरु महाराज राजा को कहा ईश्वरा अवतार है वसु का स्वरूप है इनके आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है हो गया खत्म हो गया बात ये लिखा हुआ है हमारा डॉक्यूमेंट्स में लिखा है ठीक है हाँ। अब इसको क्या करोगे ठीक है इस ढंग से तो ना तो हमको ये प्रमाण मिला ना राजा में समाधान सब बात की समाधान दिया हो ऐसा भी नहीं मिला राजा के गुरु महाराज लोग दिए हो ऐसा भी नहीं मिला ठीक हो गया तो पहले प्रायश्चित की बात शुरू हो गया राजगद्दी में वो दंड के रूप में परिवर्तित हुआ वो यंत्रणा के रूप में परिवर्तित हुआ ठीक है ना? इस ढंग से जो मानव परम्परा राजगद्दीप चली वो ही चीज धर्मगद्दीप उस ढंग से चलेगी क्यों पापी को तारना है अज्ञानी ज्या, को ज्ञानी बनाना है ठीक है को स्वार्थी को परमार्थी बनाना है स्वार्थी को परमार्थी बनाना है। बनाना किसको जिसके पास थोड़ा सा दो चार पैसा है वो वो तो परमार्थी होगा तो क्या होगा गुरु महाराज को देगा ठीक <liking> हाँ, इतने, इतने, हाँ। इतने ही है इतने उसका मकसद है इतना गुरु महाराज को इस प्रकार से जो स्वार्थियां दिया वो गुरु महाराज के पास पूरा पैसा हो गया वो पैसे को यदि स्वार्थ माना जाए तो गुरु महाराज से अधिक स्वार्थी कौन होगा वो सबसे स्वार्थी होगा इस ढंग से जो है ना यदि परमुखापेक्षा से यदि हम किसी को जोड़ते हैं वो धर्म होने वाला नहीं, नहीं। यहां आ गए हम यहां आने के पश्चात ये जो स्वार्थी को परमार्थी बनाना गड़बड़ हो गया उसके बाद जो है ना अब इसको पापी को उतारना पापी कोतारने के लिए पहले दक्षिणा लाओ पहले दक्षिणा ने बाद में हम पवित्र जल डालेंगे क्या बात अच्छा गंगा बह रही है गंगा जी में जाकर के आदमी स्नान करता है वो गंगा जल नहीं है वो पंडा जी डालने से ही गंगा जल है वो अब क्या करोगे इस विधि को क्या करोगे आप बताओ इस ढंग से क्या होगा अच्छा और अज्ञानी को ज्ञानी बनाना तो शंकर जी से पार्वती सुने पार्वती से क्या नारद सुने नारद जी से वशिष्ठ सुने वशिष्ठ जी से अंगीरा सुने अंगीरा से मने वो ऋषि सुने ये ऋषि सुने हम आपको बता रहे हैं मैं इनसे सुना उनसे सुना हम आपको बता रहे हैं हमारा दक्षिण है। अभी क्या है हाँ। सूचना प्रौद्योगिकी आपको सूचना दिया ना पैसा हाँ। दो ये कही रहे हाँ। हाँ। सूचना प्रौद्योगिकी यही ना करते हो और कुछ करते हैं यही करते हो ना बस वही हम लोग पहले कर चुके हैं ठीक बात है हम लोग हम लोगों ने कान में कान में बताया राम वैसा तो हर दिन जहा हल्ला करते ही रहते हैं राम राम हम उनका कान में बोलते तुम्हारा गुरुमंत्र दिया ना दक्षिणा देव वो गुरुमंत्र कान में बोलने से कान में बोलना हल्ला करने से गुरुमंत्र नहीं है वो बात बता रहे हैं है? इस ढंग से हम उजड़े हैं अपने आप में अपना गले की फांसी बना के रखे हैं इस ढंग से बहुत सारे प्रैक्टिस में आए सारे सारे प्रैक्टिस का अंत में यही कोई यथार्थ है ये सूचना हमको दी है उसके लिए हम कृतज्ञ बोरा मोरा सत्यता है इस बात की सूचना दिया इसके लिए हम कृतज्ञ हैं सत्यता है इस बात की सूचना दिया इसके लिए हम कृतज्ञ हैं यह घोषणा की है आज भी जीवित का सूचना रूप में हम जीवित हैं इसके लिए हम कृतज्ञ हैं है, यह लिखा ठीक क्या आगे आपने आगे लिखा है कृतज्ञता के बिना गौरवता गौरवता के बिना सरलता बोलिए सरलता के बिना सहजता हाँ? सहजता के बिना मानवीयता हाँ? मानवीयता के बिना बिना सहअस्तित्व हाँ? तथा सहअस्तित्व के बिना कृतज्ञता सिद्ध नहीं होती बोलिए इसमें इस ये कितना शुद्ध बात है आप सोच लीजिए ये एक पूरा का पूरा पुनः जहां से शुरू किया वहां तक जिले जिलेबी आ गए भी, हाँ। भी कांड <laughs> वहीं का वहीं हाँ। आ गए तो ये जो है ना शुरुआत कहा से किया तो कृतज्ञता के बिना गौरव गौरव यदि हम किसी को कृतज्ञ ना हो हाँ। कृतज्ञता का क्या मतलब है जो हमारे उपकार होने के लिए सूचना मिली सहायता मिली हाँ। दोनों लिखा हमारा उत्थान के लिए जागृति के लिए कुछ भी हमारे लिए सहायता मिले, वो उसके उसकी स्वीकृति बराबर क्या हुआ कृतज्ञता उसका जो परिभाषा बनता है कृतम ये ना ज्ञेते सा कृतज्ञता इस प्रकार से उसका प्ले होती है शब्द का उसका अर्थ यही है जिस किसी से भी हमको जो यथार्थता के लिए वास्तविकता के लिए सत्यता के लिए एक सहायता मिली रहती है उसे स्वीकार करना कृतज्ञता है अस्वीकार करना कृतज्ञता है लिखा कृतज्ञता के साथ हम परंपरा को नहीं बनाएंगे कभी भी नहीं बनाएंगे अभी बीच में वो भी हुआ है हम अपने इतिहास को ठीक से यदि अध्ययन करेंगे बहुत सारे जगह में हम ठीक हो सकते थे हुए नहीं हम छह दर्शनों को हम अध्ययन किया है उन दर्शनों के अनुसार कई ऐसा जगह है मुद्दा है जो आदमी अपने को पहचानने की योग था किंतु तो किया नहीं उसका कारण क्या है कृतज्ञता व्यक्त नहीं किये कृतज्ञ नहीं हो स्वयं से कुछ निकला नहीं खत्म हो जाए सारे बात थोड़ा कृतज्ञ होना एक बहुत आवश्यक है ठीक है ना ये इसका थोड़ा सा असर समझाएंगे इसी के आगे भी लिखा है गौरवता के बिना सरलता कृतज्ञता के बिना क्या नहीं मिलता कृतज्ञता के, के बिना गौरवता हाँ गौरवता के बिना सरलता हाँ, गौरव क्या होता है हमारे ध्यान में हाँ। हमारा श्रेष्ठ होना हमसे श्रेष्ठ होना हाँ। स्वीकार हो गए स्वीकार किया इसका नाम है गौरव हाँ। गौरव हाँ। उसके बाद उसका उसका स्पष्टीकरण क्या है उनके जैसा हम होने की वितष्ण होने के लिए प्यास हाँ। होने के लिए प्रयास ठीक हाँ। है ना हाँ। तो इतने चीज एकत्रित होने से हम किसी का गौरव किया इसका हाँ। प्रमाण ठीक है न अब उनके जैसा जिसके जिसको हम आम से श्रेष्ठ माना उसके जैसा होने के लिए हमारे में प्रयत्न शुरू हो जाती है हम कहीं न कहीं पहुंचवे करेंगे क्योंकि हमारा पास भी वही कल्पनाशीलता का हम स्वतंत्र था जो पहले जिसके पास था वही चीज हमारे पास भी है ठीक है तो हम वो तो गौरव को व्यक्त किए बिना है ना कृतज्ञता को व्यक्त किए बिना गौरव आएगा ही हाँ, नहीं आगे अब तो ये इसी में आपने आज लिखा है कि सरलता के बिना सहजता हाँ तो इस सरलता और सहजता में क्या हाँ, फर्क आप सरलता में सहजता में ये चीज है तो एक आदमी के पास सरलता सहजता सहजता जो कि हमारा स्वत्व हो गया नहीं। सरलता नहीं। सरलता वो चीज है हम स्वत्व बनाने जा रहे हैं हाँ, हाँ। हम अपने में स्वत्व, स्वत्व के रूप में पा चुके हैं हाँ। वो सहजता है ठीक है स्वत्व बनाए जा रहे हैं वो सरलता मतलब हमारे हमारे सहज रूप से जो हम व्यक्त हो रहे हैं हाँ। वही हमारी सहज सहजता है।, है वो सहजता में यदि सत्यता आ गई है हाँ। वो सहजता हो गए हाँ। सत्यता के बिना कोई सहजता